सहनावत सह नोभुन तो सह वी कहते तेजस्वी नधीतमस्षा वह शांति ही, शांति ही, शांति ही। हाँ बोलिए पृष्ठ में इक्कीसवे पृष्ठ में, में? हाँ एवं गंध गुणवत्व ये इससे ये, नहीं, नहीं, कि ये थे। सकते थे पर नहीं, नहीं मतलब मैंने बताया था ना ये स्थूल रूप से उन्होंने बता दिया है स्थूल रूप से जैसे आप जल में गंध वाली चीज को मिला दो तो गंध आ जाती है और उसको हटा देंगे तो नहीं आएगी स्थल उदाहरण मान करके छोड़ सकते हैं और आप हटाना है तो आप ब्रैकेट में हटा भी सकते हैं आपकी इच्छा मतलब वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है अब आप इसको हटाना चाहे हटा सकते हैं या ब्रैकेट में करके आप संकेत कर सकते जैसी आपकी इच्छा उदाहरण तो उदाहरण देकर के छोड़ेंगे और कैसे करेंगे मतलब हाँ। हाँ। नहीं हर व्यक्ति की अलग अलग शैली है ये ऋषि नहीं है ना अपने ढंग से ही इन्होंने व्याख्या की है ऋषि की व्याख्या अलग ढंग की है और विद्वान की व्याख्या अलग ढंग की है जैसे उदयवीर शास्त्री जी ने वो विस्तार से लिखा उन्होंने क्योंकि वो हिंदी में लिखा इसलिए विस्तार अब इसी को हिंदी में लिखेंगे ना तो इसको विस्तार से लिखना पड़ेगा तो संस्कृत में इन्होंने लिखा इसलिए संक्षेप में लिख दिए दिया जो बात एक पंक्ति में कह, कह सकते हैं संस्कृत में उसको हिन्दी में कहेंगे तो चार पांच पांच दस पंक्तियां भी लिखना पड़े, पड़ेगा ठीक है संक्षेप में लिखा इसलिए ऐसा आपको लग रहा है चले हाँ हाँ जी हाजी दूसरे सूत्र में हाँ जी जी संश्लेष धर्म का मतलब है चिकना चिकना धर्म वाला स्निग्ध धर्म वाला चिकनापन जिसमें है हाँ वो एक ही बात है गीला करना लिख लीजिएगा तो, हाँ तो वो वो ही है ना गीला आ, आ, गीला करना तो उसको कैसे करेंगे हाँ गीलापन भी लिख सकते ठीक है गीलापन भी कर सकते उसको गीला को भी स्निग्ध ही कहेंगे स्निग्ध के प्रकार हो गए उसमें पर दोनों दो दोनों मतलब में अलग अलग प्रकार है स्निग्धता भी अलग अलग है तेल की स्निग्धता अलग है की स्निग्धता अलग है मधु की स्निग्धता अलग है अलग अलग स्निग्ध है ना है हाँ जी तो चौथा सूत्र है स्पर्शवान वायु कश्यप जी क्या हो गया आज कुछ अलग प्रकार से हैं है हा? मन कहीं और तो नहीं है अच्छा स्पर्शवान वायु वायु स्पर्शो गुणो भवती वायु में स्पर्श गुण होता है वायु न दृष्ट प्रथा आगती वायु आंकों से दिखती नहीं है दृष्टि दृष्टिपथा न आगछति आँख से दिखती नहीं है यदा वायुर्वाती तदा स्पर्शस्तु तस् तवग इंद्रिए गृहते जब वायु बहती है तब स्पर्श गुण जो है तदा स्पर्शस्तु तस्विंद्रिए ग्रहते तब उस वायु का जो स्पर्श है वो त्वचा इंद्रिय से ज्ञात तो होता है गृहित तो होता है सूत्रार्थ सरल है वायु द्रव्य का स्पर्श गुण है वायु द्रव्य का स्पर्श गुण है वायु गुण है, आ, आ, तो से है, या तो जल के कारण से ठंडा, गर्म ये जी नहीं वैसे तो अनुष्ठ शीत का जान होगा न मतलब वो ना गर्म लगेगा ना ठंडा लगेगा बस हाँ कुछ लग रहा है मेरे को जब वायु में जल का अंश आता है ठीक है ना तब वायु वायु का जब स्पर्श लगता है वो शीत लगता है और जब वायु में अग्नि का गुण आएगा यानी अग्नि का अग्नि की ऊष्मा आएगी प्रकर सूर्य का ताप जब चल रहा हो जब वायु चलती है तो उस वायु में अग्नि का तत्व जब आता है तब हमको गरम लगता है जब ना शीत लगे ना गरम लगे केवल हाँ कुछ लग रहा है ठीक है ना उस स्थिति में स्पर्श का वो वो जो स्पर्श रहेगा वो अनुष्ण अशीत होगा अशीत होगा हाँ होगा क्यों नहीं होगा क्या कह रहे हैं <laughs> नहीं वो वो वो पृथ्वी पृथ्वी का है न वो अलग वो अलग स्पर्श है उसका वायु का कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी आपको मतलब बहुत गर्मी नहीं है और बहुत शीत भी नहीं है कभी कभी हमको ऐसा अनुभव होता है कुछ लग रहा है वो बहुत कम होता है बहुत ही कम होता है ऐसा कभी कभी होता है क्योंकि वातावरण में अः पानी का अंश तो होता ही है और उष्णता भी होती है तो उष्ण स्पर्श हमको होता है शीत स्पर्श भी होता है लेकिन कभी कभी अनुभूति उसका भी उसकी भी हो जाती है हाँ जी आजी? मतलब यहाँ कहीं ऐसा सूत्र में नहीं लिखा है तस्पर्श ही लिखा है इसमें तो केवल भाष्यकारों ने भेद किया है पृथ्वी में भी स्पर्श है इसमें भी स्पर्श है तो दोनों में स्पर्श है तो अंतर क्या है तो भाष्यकारों ने उसका समाधान किया है कि उसका जो स्पर्श हो होता है वो अनुष्ण अशीत तो होता है नहीं पृथ्वी में भी स्पर्श है पानी में भी स्पर्श है अग्नि में भी स्पर्श है तीनों में स्पर्श है और वायु में भी स्पर्श है तो ये जो स्पर्श है वायु का ये स्पर्श अनुष्ण अशीत स्पर्श है ये व्याख्यकारों ने बताया है सूत्र में सीधा सीधा नहीं बताया कि ये अनुष्ण अशीत स्पर्श होता है हाजी वही भाष्यकारों ने बताया सूत्रकार ने ऐसा नहीं बताया हम्म Hmm. विषय लेते हुए बहुत बड़ी चर्चा है hmm. कि उसमें जो वायु, तो वायु का तो अंदर उसमें अनुसूरण शीत है लेकिन ये वायु का अपना क्या है वो अगर वही है तो फिर भी कैसे अंदर क्या वही वही उसका स्पर्श भी वही अनुसूण शीत है और तो दोनों में अंदर जैसे भी भी भी में में रस रस है है और लेकिन जल का का रस रस रस एक मधुर तरह तरह उस और वो आदि है तो उसमें है तो यही तो बता रहा हूँ ना मैं दोनों में स्पर्श है लेकिन उसका जो स्पर्श है मैंने आपको कल बताया था ना कल पढ़सू शनिवार के दिन दोनों स्पर्शों में भेद यह कि अनुष्ण अशीत स्पर्श दोनों में है लेकिन एक अनुष्ण अशीत स्पर्श जो है अन्य द्रव्य व्यंजक है ऐसा कुछ लिखा है ना इन्होंने उदयवीर शास्त्री जी ने नहीं पढ़ा है ना उदयवीर शास्त्री जी का देना एक पहले सूत्र में उन्होंने लिखा है नहीं अभी मैं बता दूंगा ना आपको तो ये तो सामने ही है, जो है। तीज़ तीज़ ये कहा है इन्होंने हाँ जी स्पर्श गुण तीन प्रकार का अनुभूत होता है स्पर्श एक उष्ण के रूप में शीत के रूप में और अनुष्ण अशीत के रूप में नहीं केवल स्पर्श की बात कर रहे हैं स्पर्श गुण सूत्र तो पृथ्वी वाले में दिया है तो कह रहे हैं स्पर्श गुण तीन प्रकार का होता है यानी तीन प्रकार से अनुभव में आता है एक उष्ण के रूप में एक शीत के रूप में एक अनुष्ण अशीत के रूप में गर्म ठंडा न गर्म न ठंडा उष्ण उष्ण स्पर्श स्पर्श गुण तेज अग्नि अग्नि में रहता है शीत स्पर्श जल में अनुष्ण अशीत स्पर्श दो प्रकार का है अनुष्ण अशीत स्पर्श दो प्रकार का एक है स्पर्शांतर व्यंजक स्पर्शांतर व्यंजक और एक स्पर्शांतर अव्यंजक स्पर्शांतर व्यंज और स्पर्शांतर अव्यंजक इसमें पहला गुण वायु में और दूसरा पृथ्वी में रहता है यानी स्पर्शांतर व्यंजक जो है ये वायु में है और स्पर्शांतर अव्यंजक जो है वो पृथ्वी में यह कहना ये चाह रहे हैं जब स्नान किए व्यक्ति के गीले शरीर पर जल वायु का स्पर्श होता है जब वायु का स्पर्श होता है स्नान किए व्यक्ति के गीले शरीर पर जब वायु का स्पर्श होता है तब वह स्पर्श देह संप्रक्त जल के शीत स्पर्श का अभिव्यंजक होता है इस इस प्रकार वायु में अनुष्ण अशीत स्पर्श स्पर्शांतर व्यंजक माना गया है पृथ्वीगत अनुष्ण अशीत स्पर्श के मृदु मध्य कठोर आदि अनेक भेद तथा उनके भी अन्य अनेक अवांतर भेद संभव है यह वस्तु की रचना पर आधारित है तो स्पर्शांतर व्यंजक का मतलब इन्होंने यह कहा कि जब जल, जल का अंश वायु के साथ होता है तो तब उसके कारण से वो शीत स्पर्श अनुभव हो रहा है ठीक है हाँ जी हाँ नहीं नहीं वायु का तो शीत गुण है ही नहीं है ना, शीत गुण तो जल का ही है और उष्ण गुण अग्नि अग्नि का ही है फिर भी आपको स्पर्श हो रहा है तो वो स्पर्श गुण उसका है आ, किसी और पदार्थ का ठीक है और वो जो और पदार्थ है वो उसी का वायु का ही होना चाहिए आ, आगे सूत्र आएगा स्पर्शवान आपने आ, क्या सूत्र है नहीं नहीं स्पर्शवान वायु तो है स्पर्श वायु इस सूत्र में वो नौवा सूत्र में स्पष्ट करते हैं ठीक है ठीके? पृथ्वी में जो स्पर्श है वो कठोर के रूप में कोमल के रूप में खुरदरा के रूप में इस तरह का स्पर्श है उसमें ठीक है नहीं, नहीं अनुष्ठा शीत का मतलब है अनुष्ठा शीत वहा उस कठोरता के रूप में कोमलता के रूप में मृदुता के रूप में वो उस पृथ्वी के कारण से इस अनुभव में हो रहा है वो भी स्पर्श है वो भी स्पर्श है स्पर्श तो वो भी है पर इन्होंने वो स्पष्ट नहीं किया वो केवल स्पर्शांतर व्यंजक और स्पर्शांतर अव्यंजक का अब वो ये व्यंजक अव्यंजक से क्या कहना चाहते हैं व्यंजक का मतलब प्रकट होता है स्पर्शांतर से प्रकट होता है स्पर्शांतर का मतलब है जल के स्पर्श के साथ प्रकट होता है ये ठीक है ना उष्णता के साथ में प्रकट होता है ये इसका अर्थ है और स्पर्शांतर अव्यंजक का मतलब है वहां पर अनुष्ण शीत का वहां अलग से प्रकट नहीं होता है पृथ्वी में नहीं वहां पर तो कठोरता भले उष्ण लग रहे हैं उष्णता के साथ कठोर अनुभव में होता है वहां पर कठोर कोमल खुर्दरा ऐसा मान लीजिए किसी कठोर को आप गर्म कर देंगे तो वो कठोरता के साथ मतलब गर्म के साथ साथ कठोरता की भी अनुभूति होती है इसलिए वो अलग प्रकार का स्पर्श है बस इतना ही भेद करना पड़ेगा मतलब वहां कठोरता कोमलता खुर्दरा इस तरह का स्पर्श है पृथ्वी में वायु में ऐसा स्पर्श नहीं आगे ये भी लिखते हैं ये उदयवीर शास्त्री जी स्पर्श वायु इस सूत्र में कि जब वायु में जल का अंश ना हो उष्णता का अंश ना हो फिर भी स्पर्श होगा वहां पर इससे ये पता लगता है ये स्पर्श किसी का गुण है किसका होता है वो वायु का होता है ये आगे जाकर के यही लिखते हैं यानी अनुष्ण शीत का स्पर्श हमको होता है अनुभूति होती है उसकी जिसमें ना गर्म लगता है ना ठंडा लगता है इससे वो सिद्ध कर रहे हैं कि उसकी अनुभूति होती है और मुख्य रूप से जो अनुभूति हमको अक्सर अधिक से अधिक अनुभूति जो होती है वो स्पर्शांतर व्यंजक है यानी जल को लेकर के अग्नि को लेकर के उसकी अनुभूति हुआ करती है ये ही स्पर्शांतर व्यंजक का इनका अभिप्राय जब स्पर्श्च वायु सूत्र को जब बनाया मतलब इसकी व्याख्या उन्होंने की है उस व्याख्या में यही कह रहे हैं कि जल और अग्नि के संयोग से तो हमको हो रहा है जब जहां जल और अग्नि का संयोग हो ही नहीं रहा हो फिर तब वहां कैसे पता लग रहा है हमको स्पर्श तो हो रहा है कुछ लग रहा है कुछ लग रहा है लेकिन उस कुछ लगने में ना ठंडा लग रहा है ना गरम लग रहा है लेकिन लग रहा है कुछ उससे ये पता लगता है कि वहां स्पर्श हो रहा है अब यह स्पर्श गुण है तो गुण बिना गुणी के नहीं रह सकता तो वो कौन है तो इन सब पदार्थों से अलग कोई ऐसा द्रव्य है उसी को वायु कहते हैं ऐसा वहां सिद्ध किया है नहीं। नहीं। किसका वायु का हाँ जी के अंदर जो उसका जो स्वभाव हाँ. तो और ये बता रहे हैं अपने जी अवेंजर हाँ. तो ये दोनों बिल्कुल तो अलग अलग बातें स्पर्शांतर अवेंजर का मतलब है कोमलता तो इस तरह की चीजें है हाँ जी और यहाँ पर तो वो अनुशन अशीत वाली चीज है जो की वायु में नहीं अनुष्ण शीत वाला स्पर्श दो प्रकार का बताया उदयवीर शास्त्री जी ने और एक स्पर्शांतर व्यंजक और एक स्पर्शांतर अव्यंजक यानी स्पर्शांतर के साथ में अव्यंजक का मतलब वो प्रकट ही नहीं होता वहां पर वहां का जो अनुष्ण शीत जो है वहां प्रकट नहीं होता है आप किसी पृथ्वी तत्व के किसी चीज को पकड़ो वहां या को, कोमलता के रूप में कठोरता के रूप में और क्रुद्रा के रूप में ही प्रकट होगा आपको तो वो वहां वाला आ, अनुष्ण शीत है वो प्रकट ही नहीं होता तो अगर वह प्रकट होता है तो कोमलता कठोरता और खुर, खुर्दरा के, के रूप में प्रकट होगा जी। हाँ क्या तो तो तो तो तो तो जी वही तो बता रहा हूं अनुष्णाशीत तो पृथ्वी में भी है लेकिन वो प्रकट नहीं होता उदयवीर जी शास्त्री के अनुसार तो उन्होंने उन्होंने उसका विस्तार से बताया नहीं उसको खोल करके नहीं बताया यही समझना पड़ेगा आपको इन्होंने खोल करके नहीं बताया और उदयवीर शास्त्री जी ने खोल करके बताया उसको कर्कश का मतलब है जैसे आ, नहीं कठोर अलग होता है मृदु अलग होता है कर्कश जो है आप अपने जीव को तालू को लगा करके देखेंगे ना वहां क्रुदरा कुरुरा वो क्रुदरा है आगे चलें अगला सूत्र है ते आकाशे न विद्यंती गंध रस स्पर्श गुना आकाशे न विद्यंते न भवंती वे गंध रस स्पर्श ये चारों गुण आकाश में नहीं होते हैं यही सूत्र का हैं गंध रस रूप और स्पर्श आकाश में नहीं रहते हैं या नहीं होते हैं अगला सूत्र बोलिए सर्पी जतु मधुच्छिष्ट मधुच्छिष्टा नाम अग्नि संयोगा द्रवत्व अदभी ही सामान्य सूत्रार्थ लिख लीजिएगा सर्पी का मतलब घी जतु लाख मधुच्छिष्ट का मतलब है मोम मोम मोम ये मधुमक्खियों का होता है ना मोम मोम आदि पार्थिव द्रव्यों का सामान्य अग्नि संयोग से सामान्य अग्नि संयोग से उनमें द्रवत्व उत्पन्न होता है यह जलों के साथ समानता है यह जलों के साथ समानता है यह जलों के समान है सर्पी जतु मधुच्छिष्टान सर्पी ग्रित को कहते हैं और जतु लाक्षा को कहते हैं और कहते हैं ये सिम आदि जो भी पदार्थ होंगे उस मोम की तरह पार्थिव वस्तु नाम ये पृथ्वी तत्व के वस्तु हैं यानी पार्थिव हैं पृथ्वी से उत्पन्न पदार्थ हैं इन समस्त पदार्थों का अग्नि संयोगाद आग्नेयतापाद अग्नि के ताप से द्रविभाव असांसिधिको भवती थी उनमें द्रवित द्रवत्व उत्पन्न होता है यानी वो तरल बन जाते हैं और ये द्रवत्व उनमें जो उत्पन्न हो रहा है ये असांसिद्धिक सांसिधिक कहते हैं स्वाभाविक और असांसिद्धिक का मतलब है नैमित्तिक किसी निमित्त से किसीमित्त से इसमें द्रवत्व उत्पन्न हो रहा है निमित्त कौन है अग्नि इसलिए असांसिद्धिक द्रवत्व कहलाता है अदभी सह सामान्यम सादृश्य मस्ती ये जलों के समान है जलों के सदृश है इसमें, इसमें को करते है तो वो अगला सूत्र उसी को कहता है ये सामान्य संयोग है अग्नि का मान लीजिए जैसे अभी घी आप देखेंगे तरल दिखता है ना ठीक है ना तो अग्नि का संयोग है उसमें इसलिए तरल दिख रहा है वातावरण में अग्नि है ठीक है ना सामान्य अग्नि है इसलिए वो तरल दिखता है और शीत ऋतु में वो अग्नि नहीं होती है इसलिए वो अपने निज स्वरूप में रहता है कठोर रहता है तरल नहीं रहता है घी और जब प्रखर रूप में अग्नि है तो बिल्कुल ऐसा आपको घी लगेगा जैसे जल की तरह हो जाता है मतलब जैसे जैसे अग्नि बढ़ती रहती है वातावरण में ताप बढ़ता रहता है अग्नि मतलब ताप जैसे जैसे बढ़ता है तो अग्नि मतलब घृत भी उसी इसी रूप में तरल हो जाता है जब आप अग्नि के नीचे रख रखो घी को गर्म करो तो बिल्कुल कैसे हो जाता है वो एकदम पानी की तरह तरल हो जाता है सामान्य ताप से अगले सूत्र के कारण से अगला सूत्र जो कहता है वह विशेष संयोग है जिस रूप में विशेष संयोग से लोहा चांदी और सुवर्ण आदि जो है ना उसका सामान्य ताप से नहीं होता है वो द्रवत्व उसमें बिल्कुल कठोर दिखता है ना कितना कठोर होता है ये सोना चांदी ठीक है ना और उसके लिए सामान्य ताप से आप कितने धूप में रख दो कुछ नहीं होगा उसका लेकिन विशेष अग्नि दो उसको तब वो तरल हो जाएगा समझ में आ रहा है ताप ताप ताप इतना ताप चाहिए मतलब जितने ताप देने से वो वो तरल हो सकता उतना आप आ, को अग्नि का संयोग देना पड़ेगा तभी जा वो पिकल जाएगा उसके बिना नहीं वो वो हाँ जी, जी। में में आ में में में जाते हैं वो में, वो में आते हैं स्वाभाविक आते तो पिकलेगा जल का मात्रा वातावरण अधिक होता है इस कारण वो द्रवीभूत हो जाते हैं। है। क्या क्या गुण माने से गुस्तु में वातावरण होता है जिस कारण घी अपने आप अप जम जाते हैं तो स्वाभाविक मतलब जमुना जी जमुना तो स्वभाव है उसका जमुना का मतलब पृथ्वी जो है कठोर रहता है न तरल तो नहीं रहता तो कठोरता जो आ रही है वो उसका स्वभाव है पिघलना जो है वो निमित्त से हो रहा है नहीं पहले इस बात को आपको समझना है कि पृथ्वी का स्वभाव कठोर रहना है द्रव में रहना है ये बताओ ये आप अगर पहले सिद्धांत को समझेंगे सिद्धांत के अनुसार देखना होगा आपको आप जैसे चाहे वैसे किसी पदार्थ को नहीं देख सकते ना पहले इसको आप सिद्ध कर लीजिएगा कि क्या पृथ्वी का स्वभाव कठोर रहना है या तरल रहना है दोनों। दोनों। नहीं उसका मुख्य स्वभाव बताइए दोनों।, दोनों नहीं है मतलब किसी के संयोग से वो तर, तरल होगा वो अलग बात है कौन क्या पारा पारा तरल है। हाँ से क्या मतलब थोड़ी तरल होता है। <laughs> नहीं पारा जो है वो तरल नहीं होता है, नहीं होता है। पारा, पारा जो होता है ना वो तरल दिखता है आपको <laughs> उस तरह का तरल नहीं होता है वो मतलब <laughs> अगर तरल ही होता है तो फिर जलीय तत्व है वो पृथ्वी तत्व नहीं होगा पृथ्वी में द्रवत्व नहीं है पहले सिद्धांत इसलिए तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर किसी पदार्थ को आप स्वभाव से तरल मानते हैं तो फिर वो पृथ्वी तत्व नहीं है वो फिर जल तत्व तो माना जाएगा उसको तो इसलिए तो जल का बताया ना वो द्रवत्व ये अगला ये बताई रहे ना आगे आगे ये बता रहा है ना अग्नि संयोग से उसमें तरल द्रवत्व आता है पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा अगर उनका गुण होता स्वाभाविक होता तो अग्नि संयोग क्यों कहेंगे वो अग्नि संयोग इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उसका स्वभाव नहीं है जल का है द्रव स्वभाव द्रव तरल रहे ये जल का स्वभाव है द्रव को कहेंगे, है उसको कहेंगे, किसको कहेंगे।, लिक्विड उसको किसको कहेंगे। वो लिक्विड तो अंग्रेजी का वर्ड हो गए ना अब द्रव का हो लिक्विड का एक ही बात है, है उसी तरह का। उसको क्या तो माने। अगर वो उसमें द्रवत्व स्वभाव से है तो फिर वो पृथ्वी तत्व नहीं होना चाहिए हाँ जी अगर आप ऐसा कहते हैं कौन मानते हैं मानते हैं अगर तो फिर वो जल तत्व है पृथ्वी तत्व नहीं है अगर आए साथ उसका स्वभाव तरल है तो फिर वो पृथ्वी तत्व नहीं होगा यही मानना पड़ेगा हाँ जी वो गर्मी वो गर्मी वहां पर ज्वालामुखी जो निकलती है ना वहां बहुत अग्नि होती है वहां पर भयंकर अग्नि होती है पत्थर पिघल करके ऐसे बहता है वहां पर द्रव के रूप में वहां पर भयंकर अग्नि होती है वो ज्वाला मुखी खुद शब्द ही बोल रहे हो आप ज्वाला ज्वाला का मतलब वहां अग्नि है ठीक है ना तो ऐसा है पृथ्वी में द्रवत्व नहीं है इसलिए पहले सिद्धांत को आप समझ लीजिए द्रव केवल पानी का है जैसा सूत्र कहता है जब द्रव पानी का है तो पृथ्वी में द्रव स्वभाव है ही नहीं इसलिए उनको सूत्र बनाना पड़ा है ना अग्नि संयोगा जी कि मैंने कहा पृथ्वी में द्रव है आपने बोला नहीं इसका विशेष गुण नहीं है है तो इसका विशेष गुण का मतलब संयोग से उत्पन्न होता है इसका विशेष विशेष विशेष गुण आप ठीक तो है ये में ठीक है अगर अगर पृथ्वी में अगर द्रवत्व बोलते तो मैं मान लेता तो इसका, इसका गुण नहीं। और नहीं हो सकता है ना उ, उस, वो तो अग्नि संयोग से हो रहा है आ, आगे सूत्र खुद बता रहा है ना तो आप क्यों किंचतान करो इसमें जब आगे अग्नि के संयोग से पृथ्वी में द्रवत्व उत्पन्न होता है इसका पहले पहले सुन लीजिएगा अगर अग्नि संयोग ना करते तो फिर उसके अंदर सामान्य गुण के रूप में द्रवत्व हो, होता फिर अग्नि संयोग कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अग्नि संयोग कह रहे हैं इसका मतलब है पृथ्वी में द्रवत्व नहीं है ये इसका यह अभिप्राय निकलेगा आप सोच करके देखो अगर उसमें होता तो उसको बोलना ही नहीं पड़ता ये सूत्र दो सूत्र दो सूत्र बनाए उन्होंने पृथ्वी तत्व के मतलब एक सामान्य अग्नि संयोग और एक विशेष अग्नि संयोग ठीक है ना हा अब बोलो हाँ हाँ बोलिए पदार्थ के गुण हाँ हाँ क्या तो पार्थिव तो तो मैंने बताया ना स्निग्ध में अलग अलग स्निग्धता है क्यूँकी यहाँ पर स्निग्धा भी कहा न जल को स्निग्ध कहा तो उस स्निग्ध का अर्थ आपने स्वामी दयानंद का बताया ना की वो गीला करता है तो वो जो गीला करने का स्वभाव है वो जल में है यह स्निग्धता है और इस इस्धता का स्निग्धता इस में अब घी में भी स्निग्धता है हिंदी में बोलते नहीं बोलते लेकिन वो स्निग्धता अलग प्रकार का है वो चिकना चिपकता है वो स्निग्धता का मतलब है वो चुप, चिपकना का स्वभाव है उसका पानी में चिपकने का स्वभाव नहीं है लेकिन वो गीला करता है आपको क्लेदयंत्यापो वो क्लेद करता है यानी आपको गीला कर देता है जो से तो हाँ रहे हैं से क्योंकि आप रहे ये जमने का स्वभाव है इसका तो जमने का स्वभाव में पृथ्वी कठोर ही रहता है ठीक है ना अब अग्नि संयोग से उसमें तरलत्व आ रहा है सामान्य संयोग है तो सामान्य तरल हो रहा है मतलब पृथ्वी के अलग अलग कुछ ऐसे पदार्थ है जो सामान्य अग्नि का संयोग होते ही वो तरल बन जाते हैं पृथ्वी का कुछ ऐसे तत्व है जिसमें विशेष अग्नि का संयोग देने पर तब तरल होते ऐसा तो उससे क्या कहना चाहते हो अपने स्वाभाविक रूप में आ रहा है वो जेमित ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ इसको नैमित्त नहीं कह सकते वो मूल स्वभाव में रह रहा है उसका स्वाभाविक कठोर रहना तो कठोर हो रहा है मतलब तरलत यानी अग्नि के संयोग को हटाते हैं तो अपने मूल स्वभाव में आ रहा है जो मूल स्वभाव में आ रहा है उसको निमित्त नहीं कह सकते वो अपने निज स्वरूप में आ रहा है क्या है है पक्ष वाला वाला आप जो जो है तो इस में देंगे पहले आपको यह समझाना पड़ेगा क्या पृथ्वी में द्रवत्व है पहले इसका निर्धारण करो ये निर्धारण होते ही आपका समाधान हो जाएगा इसका निर्धारण तो नहीं कर रहे हो और अनर्थापत्ति कर रहे हो अर्थापत्ति को आप पढ़ चुके हैं वो अनर्थापत्ति वो नहीं अग्नि संयोग के हट जाने पर वो द्रव्य कठोर हो रहा है तो कठोर होना भी तो निमित्त है वो निमित्त तो नहीं है अग्नि का संयोग हटाए इसलिए वो कठोर हो गया यानी अपने निजी स्वरूप में आ गया ये इसका विप्राय है अनर्थापत्ति क्यों करते हो आप ठीक है हाँ जीत अग्नि एक ही बात है जब आप देखिए वातावरण में अग्नि के अग्नि को हटा दिया ना आपने वहां पर अग्नि का संयोग हटा दिया ठीक है ना तो आपने हटाया है या वातावरण ने ऐसा प्रस्तुत किया कि वो अग्नि संयोग वहाँ नहीं रहा अभी वहाँ अग्नि नहीं रही तो अपने निजी स्वरूप में आ गए तो वो संज स्वरूप में आ रहा है था, पानी ठीक है पानी, पानी जम जाता तो पानी का जम जमजान पानी का जमना ये स्वभाव से नहीं है पानी का जमना वो संयोग से है, यहां आपके है क्या हूं ये, जम ये आपको हेतु देना पड़ेगा आपको प्रमाण देना पड़ेगा आपके पास कोई प्रमाण नहीं है आपको ये प्रमाण देना पड़ेगा की ये जो पानी जम रहा है इसमें अग्नि का संयोग नहीं इसलिए जम रहा है के पहले पहले आप प्रमाण दीजिएगा प्रमाण दीजिएगा कि द्रवत्व पृथ्वी तत्व में है ये जब आप प्रमाण देंगे तब मैं मान लूंगा ना प्रमाण तो यहाँ पर केवल इसके लिए है जल के लिए है क्यों तो समझ में नहीं आ रहे, तो रहे आप ना समझने का कोई कारण तो बताना पड़ेगा ना आपको जब सीधा सीधा सूत्र कहता है द्रवत्व ये जल का गुण है और क्या समझना है आपको हाँ बताइए ना हाँ मतलब ना समझने का कोई कारण तो बताना पड़ेगा ना आगे आगे इतना जो तो कि घीत में जो जमना गुण है वो स्वाभाविक गुण तो तो तो मार रहे है आप सीध ऋतु में जल भी जमा हुआ है तो कल उसको स्वाभाविक गुण मारेंगे क्योंकि उसका वो तो शीत के कारण से हो रहा है इस कारण शीत के कारण ही घी जमता है घी का जमना जो रह तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं आ, कि घी जो है पार्थिव तत्व नहीं है आप जली तत्व मान लो मेरे क्या आपत्ति है हाँ तो आप जली तत्व मान लेना हाँ जीव क्या पहले एक मिनट रुकिएगा आप तो आप मेरी बात को स्वीकार कर रहे हो ना आप एक तरफ से मेरी बात कोई तो स्वीकार कर रहे हैं उसको जली तत्व तो स्वीकार करना चाहते हैं, मेरे क्या आपत्ति है जला अगर आप मानना चाहते हैं तो मान लो तो अंत तो आपने जल का ही तो गुण माना है तो ऐसा नहीं होगा वो आपको तो प्रमाण देना पड़ेगा प्रमाण तो दे नहीं रहे हो और अपनी बात को सिद्ध करवाना चाह रहे हो ठीक है आप क्या कहना चाह रहे हैं रूम पे जो पदार्थ जिस अवस्था में होता है ठंडा करेंगे तो एक ऐसे नहीं कहीं पार्थिव नहीं वो तो होगा नहीं वो तो एक अभ्युपगम से मान रहे थे हम लोग तो उस सारी मेटर दिखने वाले उस किया हुआ है। उस पे पे अराउंड डिग्री सेल्सियस है है जो जिस फॉर्म में ही है, वो, उसका है। वो वो ही तो हम कहना है। वो उसका तो हम वही तो कहना चाह रहे हैं उसके स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे तो वो कठोर ही रहेगा लेकिन कठोर का मतलब पृथ्वी तत्व की कठोरता में भी अलग अलग कठोरता है एक बहुत आप पत्थर को ले लीजिएगा आप लोहे को लीजिएगा आप सुवर्ण को लीजिएगा सबके अपने अपने क्रिस्टल को लीजिएगा ठीक है ना वो ये कहना चाहते हैं एक सामान्य टेम्परेचर है हर पदार्थ को आ, अपने निज स्वरूप में रहने के लिए अग्नि तो यूं तो सर्वत्र व्यापक है उस अग्नि के होते हुए भी वो अपने निजस्वरूप में विद्यमान है लेकिन उस अग्नि के उस तापमान को जैसे ही आप थोड़ा बढ़ा देंगे तो वो जो तत्व है जो पार्थिव तत्व वो तरल होने लग जाएंगे पकड़ में आ रहा है, है। हाँ जी सबका अलग अलग जितने भी मैटर है जो गिना जाता है आप इसमें भी पढ़ेंगे ना इसमें भी दिया है उन्होंने बहुत सारे पीछे परिशिष्ट में कितने तत्व होते कितने एलिमेंट्स होते हैं इन्होंने दिया है तो सबके अपने अपने हैं तापमान सब चीजों का अपना अपना तापमान है हमारे शरीर का भी अलग तापमान है ठीक है और जितना तापमान इसमें रहता है वो स्वाभाविक है और जब वो तापमान बढ़ जाए तो गर्म होने लगता है ऐसे ही जो जड़ पदार्थ जैसे ये है ये पार्थिव तत्व है लेकिन अब इसको ऐसा इसमें तापमान दो तो ये तरल हो जाएगा ठीक है हाँ जी बोलिए अभी मेरे को पृथ्वी में से निकलता है ना नहीं भले ही पृथ्वी में से पानी भी पृथ्वी से मिलता निकलता है इतने मात्र से पानी को आप पार्थिव तक तो नहीं मान सकते हैं लेकिन मेरे को पारा के बारे में अभी थोड़ा समझना है अच्छा वो किस तरह दूसरी, रहता दूसरी है पहाड़ हाँ जी हाँ जीती है हाँ जी जी जी वो वो गर्मी के कारण से जब उष्णता बढ़ जाती है ना तो पत्थर आ, के ऊपर उष्णता आ जाती है तो वो पिघल करके रिश्तने लगता है तब वो जो है वो, आ, आ लेकिन सब ही मतलब कैसे हाँ जी अभी मैं पारा के बारे में और थोड़ा समझूंगा कि वो पार्थिव है या जली है पार्थी आ, पार्थी दातु अगर धातु है तो फिर वो आ, आ, लिक्विड है या कैसा रहता है मतलब लिक्विड के रूप में दिखता है वो लिक्विड वास्तव में नहीं होता है नहीं है, ले जैसे पानी को तोड़ सकते हैं हाँ, हाँ पानी जी गया। ऐसा टूटता है तो पार्थिवी होगा लेकिन आपको वो लिक्विड जैसे दिखता होगा नहीं नहीं नहीं ऐसा ये नहीं कहना चाहते वो ये नहीं कहना चाहते मतलब पानी एक अलग प्रकार का है और वो एक अलग प्रकार का यानी वो आपको लिक्विड के रूप में दिख रहा है लेकिन वो लिक्विड नहीं है अच्छा ठीक है मैं एक बार विशेषज्ञ से बात करके फिर मैं बता सकता हूँ क्योंकि वो पारा किस प्रकार का है वो पूछ पूछूंगा हाँ हाँ ये हमको वो उसमें दिखता तो लिक्विड की तरह है पर वो लिक्विड है या वास्तव में कैसा रहता है उसको तो बात कर लेंगे वो एक अलग बात है जिसके बारे में अगर हमको जानकारी हो तो ब, बोलेंगे मेरे को इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है तो इसलिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ इसके बारे में मैं एक बार पता कर लूंगा ये माजुरा क्या है मतलब उसको आप मेरे से छल कर रहे हैं ये क्या है वो पता लगेगा मेरे को क्योंकि अगर उसको आप पार्थिव मानते हैं तो फिर उसमें द्रवत्व नहीं है फिर भी आपको द्रवत्व में दिख रहा है क्यों दिख रहा है तो उस पदार्थ को जानने वाला बताएंगे हाँ जी तो हाँ तो लुढ़कता रहता वो तो है वो तो है मतलब वो यही तो कहना चाह रहा हूं क्योंकि आंखों का धोखा चल रहा है वहां पर आ, या वास्तव में वो लिक्विड ही रहता है क्या है माल वो पता लग जाएगा सोडियम लिक्विड नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा आपको इसके बारे में पता है आ, जानता क्या जानते हैं जी चिपकता नहीं है न चिपकना, ना चिपकना आप। चिपकता है कोई भी जिस तरह पदार्थ हो दीवार में किसी में भी चिपकेगा मतलब अगर अगर द्रवत्व है उसमें तो वो फिर वो गीला करेगा गीला करता है गीला करेगा ये गीला नहीं करता ये गीला नहीं करता ये तो एक एक हेतु है यह सामने आगेगा आगे तो हम्मिड जरूरी नहीं, नहीं है लिक्विड का गुना डाल <laughs> बह, बह, बहना जो है आप मिट्टी को बह सकते हैं किसी को भी बह सकते हैं बहता नहीं है वास्तव में देखिए हाँ हाँ जरा तो वो, तो वो वो मैं समझ रहा हूं वो उसमें भी वो रहता है ये जो थर्मामीटर होता है और भी चीजों में वो रखते हैं नापने के लिए नहीं उसके एक विशेष गुण और हो सकता है जो बहना हो सकता है बहना हो सकता है पर बहने मात्र से उसको आप उसमें द्रव है ये नहीं कह सकते मतलब जल का गुण है द्रवत यानी वो गीला करे आपको अगर गीला नहीं करता है इसका मतलब वो जल तत्व नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं। आ, ये है जैसे आप भले ही सोना है ना सोना को अपने पहले सुनिए तेल लगा हुआ है पानी डाल दीजिए पारा निकल जाता है ठीक है है नहीं करेगा परिस्थिति विशेष विशेष ऐसे के लिए वो मतलब आप ये कहना चाहते हैं क्या वो पारा जल तत्व है हाँ फिर तो मेरे कोई आपत्ति नहीं अगर वो सिद्ध होता है, तो नहीं है। तो नहीं। तो नहीं। <laughs> अगर अगर पारा मैं पता कर करूंगा ना इसका मतलब अगर पारा अगर जल तत्व है तो आपत्ति नहीं है पर उसमें चिपकना होना चाहिए मतलब मतलब चिपकना कह रहा हूँ वो गीला करे क्योंकि जल में गीला करने का स्वभाव है जी जल में गीला करने का वो मैं आपकी बात समझ लिया हूँ वो किसी कारण से नहीं, नहीं करता है, तो है। कहाँ पर तो तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ वो किसी कारण से वो ऐसा कर रहा है वैसे तो जल तत्व तो है लेकिन किसी कारण से नहीं छिपक रहा अगर ऐसा सिद्ध हो जाएगा तो मान लेंगे लेकिन पहले अपने को पता नहीं है ना वो जल तत्व कह रहे हो आप या वास्तव में पृथ्वी तत्व है अगर पृथ्वी तत्व है तो वो गीला नहीं करेगा ठीक है और जल तत्व है तो गीला करेगा लेकिन किसी कारण से नहीं कर रहा है वो फिर कारण पता लग जाएगा अपने को ठीक है वो वो अलग बात है ठीक है एक बार पता कर लेंगे क्योंकि इस विषय विशे के विशेषज्ञ विशे बता पाएगा हाँ जी हाँ आप कि मैटर हैं कुछ कुछ कुछ तो तो फॉर्म में है, कुछ लिक्विड में में में लिक्विड जैसे पारा आ गया, मिक्स सॉलिड तो इसको वो, कैसे करते है, दर्शन की से. वो तो आप आधुनिक दृष्टि से मत पूछिएगा यहाँ पर क्योंकि वहाँ तो मैटर भी एनर्जी के रूप में परिवर्तित होता है एनर्जी मैटर के रूप में आ, परिवर्तित होता है वो एक अलग सिस्टम है मतलब गैस गैस अगर है तो अलग अलग प्रकार के गैसें है तो अब कुछ गैस ऐसे हैं जो पार्थिव से वो गैस बनाते हैं तो वायु वायु को बना रहे वायु तो है वहां पर अलग प्रकार का पर उस वायु में पृथ्वी तत्व मिला हुआ है जो गैस है उस जैसे सिलेंडर गैस आता है ना और भी अलग अलग प्रकार के गैसेस है उसमें पार्थिव तत्व मिले हुए रहते है तो वायु तत्व है वहां पर पर उस वायु में पृथ्वी तत्व अधिक मिला हुआ रहता है इसलिए वो अलग अलग प्रकार के गैसेस हो जाते हैं जैसे आंधी उठती है ना तो धूल जब ऊपर उठ जाता है तो ऊपर आपको उस हवा में आपको पूरा धूल धूल दिख रहा होता है हवा तो दिखती नहीं है पर उस वो जो दिख रहा होता है ना आपको वो जो दिखने वाला वो पार्थिव तत्व हो होता है ऐसे ही जो अलग अलग गैसेस है तो उसमें पार्थिव तत्व अलग अलग पार्थिव तत्व मिलने के कारण से वो जो आपको दिखाई देता है अलग अलग प्रकार से गैस। नहीं नहीं गैस को पार्थिव नहीं मान रहा हूं मैं गैस तो वायु वायु का ही एक भेद है पर उस वायु वाले भेद में पार्थिव तत्व मिला होगा ये कहना चाह रहा हूं मैं ठीक है क्या वायु पार्थिव हाँ ऐसा तो मान लीजिएगा हाँ ऐसे मान लीजिएगा क्योंकि ये जो गैसेस अलग अलग गैसेस बनाते हैं ना वो पार्थिव तत्व को मिलाकर के बनाते पृथ्वी से भी निकलते हैं ना गैसेस ये जो वायु चल रही है हाँ जी पार्थिव ये तो वायु है यानी उसमें जब शीतलता आपको आ रही है तो जल तत्व मिला हुआ आ रहा है और जब उष्णता उसमें अधिक आया है तो अग्नि तत्व मिलकर के आ रहा है साथ में केवल एक ही ऐसा तत्व है जो पृथ्वी जो पंच महाभूत मिल करके बनावा में दिख रहा है वायु है अग्नि है ये तो ऐसे ही हैं। क्या वायु है अग्नि है ये जो जल जल है जल भी आप पांच भौतिक बोल रही है ये जो जल दिखाई दे रहा है ये जो, अभी में जो जल देता है, ये पांच जी जी जी वायु ऐसा नहीं है नहीं ऐसा तो मैं अभी नहीं कह सकता क्यूँकी इसके भी जिस तरह का इन्होंने लिखा है न आगे सूत्र आयागा अद्रव्य न द्रव्यत्व मुक्तम ऐसा कहा इन्होंने तो वहाँ से ये स्पष्ट होता है की ये मिला हुआ मानते यानी पृथ्वी वायु के परमाणु अलग है और ये जो दिख रहा है ये संघात रूप है ये जो वायु दिख रही है हमको ये संघात रूप वायु मानते जी, सभी मिले हुए यानी इस वायु में भी पंचमा भूत है जो हमको जो वायु स्पर्श हो रहा है उसमें भी पंचमा भूत है ऐसा माना जाता है हाजी अगला सूत्र देखे बोलिएगा त्रपु सीसा, लोह रजत सुवर्णा अग्नि संयोगा द्रवत्व अदभी तो त्रपु का मतलब रांगा होता है? सीसा का मतलब लेड होता है सीसा ही लिख दो हाँ लोह राा सीसा लोह चांदी और सुवर्णादि पार्थिव द्रव्यों का विशेष अग्नि संयोग से द्रवत्व उत्पन्न होता है यानी द्रव बन जाता है ये सब द्रव के रूप में प्रकट होते हैं द्रव बन जाता है ये द्रवत्व जलों के साथ समानता रखता है जी के समान, समान जलों के साथ समानता रखता है केवल तो के द्रव के रूप में मतलब जल में जैसा द्रव है हाँ। वैसे इनमें भी द्रव है तो जल के समान हो गया एक प्रकार से केवल एक उड़ने को नहीं ले रहे हैं यहाँ पर हाँ द्रव के रूप में ले रहे हैं समानता मतलब जैसे जल द्रव है वैसे ये भी द्रव है तो जल के साथ ये समानता है द्रव के रूप में जल के साथ समानता है ऐसा द्रव के रूप में जल के साथ समानता है रंगा, सीसा, लोह रजत सुवर्णादि नाम धातु नाम तेजस पदार्थ नाम रंगा रंग सीसा और लोहा चांदी सुवर्ण इसी प्रकार के और अलग अलग धातु जो है तांबा ले सकते हैं बहुत सारे पदार्थ हैं जो धातुओं के रूप में हैं। इन सब धातुओं का जो कि तेजस पदार्थान ये तेजस पदार्थ माने जाते यानी अग्नि प्रधान पदार्थ है इसमें अग्नि तत्व ज्यादा है इन पदार्थों में जी मतलब तेजस पदार्थ कहते इसमें तेजस पदार्थ का मतलब है इसमें अग्नि तत्व ज्यादा है कैसे पता लगता है आ, इसमें जो प्रकाश है ना ये अलग से चमकते हैं ये सारे ये वैसे तो चांदी चमकता है और सोना चमकता है बाकी तो नहीं चमकते हैं लेकिन ये इसको तेजस पदार्थ इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें अग्नि तत्व ज्यादा होने के कारण से जल्दी वो तरल हो रहा है बाकी जल्दी तो क्या कहेंगे उसको अग्नि का संयोग तो है पता नहीं ये तेजस पदार्थ क्यों मानते हैं इसमें अग्नि तत्व को अधिक मानते हैं अग्नि तत्व को इसलिए अधिक मान रहे होंगे क्योंकि इसमें आ, आ, आ, ऐसा कहना चाहिए कि ये दूसरा आ, वो अग्नि वो तो अग्नि से पिघलने वाले चीज है लेकिन इसमें अग्नि के साथ समानता है क्योंकि ये जल्दी अच्छा। पिघल जाते हैं ऐसा कहना चाहते होंगे या जो भी कहना चाहते हैं अच्छा, एक, एक एक और जो मतलब तेजस आ, अगर रांगा सीसा सीसादी लेंगे तो नहीं चलेगा बाकी जो धातु हैं जैसे चांदी है सुवर्ण है तांबा है और कौन सा ये वो खैर एल्यूमिनियम भी है इसमें अग्नि तत्व ज्यादा यानी प्रकाशित तो होते हैं ये ज्यादा प्रकाश जैसे अग्नि प्रकाश ज्यादा होता है ना रांगा आ, कौन सा होता है रांगा ये हाँ जी जिसमें चमक ज्यादा होता है ना हाँ जी लोहे में नहीं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ लोहे को छोड़ करके बाकी जो चमकते है ना ये धातु चमकने वाले धातु इसलिए इसमें अग्नि प्रदान मान रहे चमकते हैं ज्यादा जिसमें हमें समझ रहा हूँ इसलिए लोहा को नहीं मैं ले रहा हूँ ना लोहा इतना चमकता नहीं है क्या क्यों क्यों सिद्ध नहीं होता देखिए पार्थिव का मतलब ये है पृथ्वी तत्व प्रधान है इसमें तो पहले सुनो तो पहले पूरी बात को नहीं सुन रहे हम <laughs> पहले पृथ्वी तत्व का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा यहां पृथ्वी तत्व का मतलब ये पृथ्वी तत्व नहीं है इसमें जी, कोई सा भी नहीं वो अलग बात है वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि इस पृथ्वी में सबसे अधिक गुण किसके हैं पृथ्वी में पृथ्वी के जैसे इसमें है ऐसे शरीर में भी है ऐसा उनका कथन का अभिप्राय है आप ये कहना चाहते हैं मैं आपका अभिप्राय को समझ रहा हूं जो आप कहना चाहते हैं तो ये जो जल तत्व है जो हमको दिख रहा है वैसे देखेंगे ये जल तत्व ज्यादा इसमें है शरीर में मैं मानता हूं इसमें शरीर में सबसे ज्यादा ये दिखने वाला जल ज्यादा है पर इस दिखने वाला जल को नहीं कह रहे हैं वो शब्द से पार्थिव शब्द से वो कह रहे हैं वो पंचमहाभूत मूल है मूल पंचमहाभूतों में जो पृथ्वी है वो इस शरीर में सबसे ज्यादा है ऐसा उनका कथन है बोलिए आप अब क्या कहना चाह रहे हैं क्योंकि जिस पृथ्वी को आप देख रहे हो ना ये वो पंचमा भूतों वाला पृथ्वी तो है ही नहीं ये तो पंचमा भूतों से मिला हुआ मिलकर के बनी हुई पृथ्वी है ये ठीक है ये जो दिख रही है हमको पृथ्वी ये पंचमा भूतों वाली पृथ्वी है क्या नहीं है नहीं पंचमा भूतों से बनी है लेकिन पंचमा भूतों में जो मूल पृथ्वी तत्व है केवल पृथ्वी नहीं है इसमें ये कहना चाह रहा हूँ इसमें पृथ्वी भी है जल भी, भी, भी, भी है अग्नि भी है वायु भी है आकाश भी है पांचों हैं इसमें इसलिए पांचों को मिला, मिलाने पर ये तत्व बना है तो ये तत्व इसमें ज्यादा नहीं है ये तो मैं मान ही रहा हूं हाँ जी चीज नहीं हमको जो दिखने वाले में जो नहीं नहीं, नहीं नहीं जो हमको दिख रहे हैं दिखने वालों में पांचों हैं जितने भी हमको दिख रहे हैं उनमें पांचों हैं ये कह रहा हूं मैं अगर इसमें तो ज्यादा है ज्यादा उपलब्ध होनी चाहिए जल इसमें अधिक क्यों होता है? कौन सा जल पूछ रहे हैं आप जल जल तत्व कौन सा जल वही तो मैं पूछ रहा हूँ कौन सा जल ये अनुमान है अनुमान जन्य है शब्द प्रमाण ही स्वीकार शब्द प्रमाण से हम समझेंगे क्योंकि ये मैं सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि आप जिसको जल तत्व अधिक कह रहे हैं वो कौन सा जल ये पूछ रहा हूं मैं ना <laughs> वो है ही नहीं वो आप देख ही नहीं सकते उसको जल तत्व अधिक जो बोल रहे हो ना वो जल तत्व है ही नहीं से पता लग रहा है से नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको पकड़ में नहीं आ रहा है ना वो इस जल को लेकर इसमें ज्यादा बोल रहे हो तो प्रमाण हाँ तो, तो, तो आप नहीं देख सकते, तो सकते हैं ना लेकिन लेकिन लेकिन यहाँ पर यह है क्योंकि जिस जल को आप कह रहे हैं ये जल भी तो पांचों पुतों का मिश्रण स्वरूप है उसमें जल तत्व अधिक है नही जिसको आप जल कह रहे हो इस जल में भी पार्थिव तत्व तो अधिक है अब बोलो अब क्या करेंगे ऐसा नहीं होगा ना ऐसा नहीं होगा वहां जो न्यायदर्शन में जो पार्थिव शरीर जो कहा है उस और आप लोगों का जो संकेत है वहां पढ़ते समय यही बात आई होंगी क्योंकि जल तो दिखता नहीं है मतलब पृथ्वी तो है ही नहीं इसमें फिर पृथ्वी तत्व तो अधिक है ही नहीं इसमें तो जल तत्व है ये जो जल तत्व तो अधिक है कौन बता रहे हैं आधुनिक सिद्धांत बता रहा है हाँ ये बात मेरी बात को समझना जो आज का आधुनिक सिद्धांत है उस आधुनिक सिद्धांत के आधार पर आप जल को ज्यादा बता रहे हो ठीक है ना तो आधुनिक सिद्धांत को इसमें मत मिलाओ तो समुद्र के हिसाब से बता मिलाओं नहीं नहीं नहीं देखिए आधुनिक सिद्धांत अपने ढंग से व्याख्या करता है हम ये जो कहना चाह रहे हैं ये जो पांचो पदार्थ हमको मिल रहे हैं ये पांचों पदार्थ वो पंचमा भूतों के सम्मिश्रण के पदार्थे जो दिख रहे हैं जो भी दिख रहे हैं हमको इन सब में पांचों तत्व हैं चाहे आप जल को देखो चाहे इस पृथ्वी को देखो चाहे इस अग्नि को देखो चाहे वायु को देखो इन सब में पांचों तत्व मिले हुए आकाश में। नहीं आकाश में, नहीं।, मैं वो पाँचों में पाँचों मिली नहीं नहीं नहीं, जो दिख यही तो मैं कहना दिखने वालों में जो दिख रहे हैं आपको आकाश थोड़ा दिखता है ठीक है चलें। का मतलब है इंद्रिय ग्राय मतलब नेत्र नेत्रेंद्रीय ग्राय नहीं है अनुमान से इसको जानते हैं हम लोग जैसे वायु को अनुमान से जानते हैं ऐसे और क्या हाँ जी प्रत्यक्ष से किसको किस <laughs> नहीं मतलब प्रत्यक्ष का मतलब है उस गुण से हम गुणी का अनुमान कर रहे हैं प्रत्यक्ष देखिए पहले इस मेरी बात को समझ लीजिएगा वायु जो हम अम, हमको पता लग रहा है ना वायु वायु जो है वो गुण गुण के कारण से उसको प्रत्यक्ष मान लिया जा रहा है ठीक है ना वो गुण के कारण से आप प्रत्यक्ष को हाँ जी नहीं हाँ नहीं, नहीं, तो उस रूप में तो मैं मान ही रहा हूँ ना उस रूप में तो मान ही रहो लेकिन जो द्रव्य गुण से गुणी द्रव्य भी प्रत्यक्ष होता है वो द्रव्य आपको दिख नहीं रहा है दिख नहीं का मतलब है उसको आप किसी भी रूप में उसको नहीं समझ उसका परिमान आप नहीं बता सकते उसका परिमान बहुत सारे जो गुण है ना वो आपको नहीं दिख रहे हैं केवल स्पर्श स्पर्श दिख रहा है बाकी गुण आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वहां पर नहीं, उसमें सा, उसमें से, ए ए ए वायु एक है या दो है या तीन है वो संख्या भी तो दिखना चाहिए ना जैसे ईश्वर एक ही है ठीक है ना ईश्वर एक ही है व्यापक परिमाण है उसमें हा? ऐसे बहुत सारे गुण हमको दिखने चाहिए ना जो, जो, दिखता, जो, जो दिखता है, वो होता। थी इतनी बड़ी है तो थोड़ा मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं ये नहीं कहना चाह रहा मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ आपकी बात को कि ये जो वायु है उसके स्पर्श से उस गुण के माध्यम से गुणी का भी प्रत्यक्ष मान लिया जाता है लेकिन जैसा और द्रव्य हमको दिखते हैं का मतलब है आंख से भी दिखता है, है गंध से भी दिखता है ऐसे गुण उसमें नहीं बस इतना है प्रत्यक्ष होने वाली चीज क्या है हाँ जी स्पर्श से प्रत्यक्ष होने वाली चीज क्या है वायु है मैं मान रहा हूं ना वो गुण से गुणी का प्रत्यक्ष मान लिया जा रहा है पर मान लिया जा रहा है चलिए चलिए ठीक है ठीक है चलें आगे कैसे माने ये हा है हा जी कैसे समझे कोई बताएगा तो समझेंगे हम क्योंकि सब सब लोग जो जाकर के तो देख नहीं सकते ठीक है ना तो कोई तो बताएगा ना हमको मैं चारों ओर जल ज्यादा है पृथ्वी कम है हा? तीन हिस्से में जल है और एक हिस्से में पृथ्वी है तो कोई शब्द प्रमाण हमको बताएगा तब हम समझेंगे ना अब जाकर के तो देख नहीं सकते आप ठीक है ना सब लोग जाकर के देख नहीं सकते ना तो प्रमाण है ना शास्त्र प्रमाण है सारी चीजों को हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते ना है तो वैसे वास्तव में ऐसा ही है कि एक हिस्से में जल पृथ्वी है बाकी हिस्से में पानी है यानी पानी ज्यादा है पृथ्वी कम पृथ्वी का भाग कम दिखता है पृथ्वी है <laughs> <laughs> पृथ्वी के साथ चिपका हुआ है चारों ओर से तो पृथ्वी <laughs> दिखने अधी लगता है। हाँ हाँ ठीक है जी? जो दिखने दिखने में दिखने में, में पृथ्वी का यही तो मैं कह रहा हूँ पृथ्वी का भाग कम दिखता है बाकी पानी पानी ज्यादा दिखता है पर वो पानी जो रहता है वो कहाँ रहता है पृथ्वी में रहता है पृथ्वी के आश्रित रहता है अब किधर भी जाके तलेटी में तो जाना पड़ेगा ना तो आपको पृथ्वी दिखेगी ऊपर से जो दिखता है आपको ऊपर से तो पानी ज्यादा दिखता है पृथ्वी कम दिखता है पृथ्वी तो नीचे भी है ना? हाँ पृथ्वी भी है हाँ ठीक है मैं मान रहा हूँ ना पृथ्वी पृथ्वी के साथ ही संयुक्त ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है आपकी बात बाकी कुछ भी बोले चलिए हम हम आगे बढ़ते हैं हाँ जी तो रंगा सीस लोह रजत सुवर्णादी नाम धातु नाम तेजस पदार्था नाम ये तेजस पदार्थ की बात चल रही थी यहां पर अटक गए थे तो तेजस पदार्थ का मतलब है प्रकाश जिसमें ज्यादा है इसलिए इसको तेजस कहते हैं लोहे को लो छोड़ करके यही कहना पड़ेगा क्योंकि और कोई हे तो हमारे पास दिख नहीं रहा है प्रखर प्रखर अग्नितापात यानी विशेष अग्नि के ताप के कारण से द्रविभाव उसमें द्रविभाव उत्पन्न होता है इसलिए असांसिधिको भवती थी असांसिधिक है यानी अस्वाभाविक है द्रवत्व अद्भि सह सामान्यम साधर्म अस्ती अग्नि के साथ में इसकी समानता है साध्यर्मयी हाँ अद्भि अद भी जल के साथ जल के साथ इसकी समानता है अगला सूत्र देख लीजिएगा विषाणी ककुदमान प्रांत वालधि सासनावान गोत्वे दृष्टम लिंगम सूत्रार्थ लिखिए सिंग वाला या सिंग वाली गाय के लिए बताया जा, बता जा रहा है हा सिंगान सिंगवान भी कह सकते हैं कुदमान कहते हैं ठाठ वाला या ठाट वाली ठाट का मतलब हिंदी में ठाट कहते हैं वो जो ऊपर होता है ना गाय के ऊपर जो ऐसा मांस का एक पिंड होता है ना हाँ गाय के ऊपर जो ऊपर मांस का ऐसा पिंड दिखता है ना उसको कहते हैं ककुदमान संस्कृत में और हिंदी में अलग अलग जगह ठाट कहते हैं कोई कुछ कहते हैं हाँ जो भी आप जिस भाषा को जानते हो इसमें ठाठ कुद ठीक है पर उस ककुद को समझाना है तो तो कुछ तो बोलना पड़ेगा मांस का पिंड ठीक है ककुद, ककुद मान लीजिएगा प्रांत वालधि का मतलब होता है जीवर के जो भी है ठीक <laughs> <laughs> है प्रांत वालधि का मतलब है पूंछ के किनारे पर जो बालों का गुच्छा पूंछ पूंछ पूंछ वाली प्रांत वालधि का मतलब है पूंछ वाली पूंछ के बौद्ध पूंछ के पूंछ के अंत में जो बालों का गुच्छा वास्तव में बालों के गुच्छे को कहते हैं प्रांत वालधि छोटी नहीं है तो वो जो, जो पूंछ है ना उसका पूंछ के निक, निक, प्रांत का मतलब है पूंछ के अंतिम भाग और वालधि का मतलब है बालों का गुच्छा यह सप्तमी का अलुक है यहां पर स, प्रांते में सप्तमी विभक्ति है फिर वालधि प्रांते वालधि एक ही शब्द है लेकिन सप्तमी विभक्ति का अलुक है यानी सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ तो प्रांत का मतलब है पूंछ का किनारा और वालधी का मतलब है, बालों का गुच्छा पूछ के किनारे पर बालों का गुच्छा है ऐसी गाय सासना वान का मतलब है गलकंबल वाली गलकम्बल वाली हा सींग वाली और ठाट वाली पूछ के किनारे पर बालों के गुच्छे वाली और गलकम्बल वाली या गल कंबल वाली का होना ये सब गोत के लिंग है प्रत्यक्ष लिंग है ये सब चिन्ह गोत के लिंग है गोत् के प्रत्यक्ष लिंग है जी जी नहीं ये विशेष है यूं तो सिंग तो भैंस के भी होते हैं बकरी के भी होते हैं भेड़ के भी होते हैं और जंगली पशुओं के भी होते हैं हाँ जी तो नहीं होते क्या के भेड़ के नहीं होते सिंग तो होते हैं बता रहे हाँ भेड़िया के भी, आ, भेड़िया के भी होते हैं और जो इरन के भी होते हैं बहुत सारे के लेकिन इसके विशेष प्रकार के सिंग होते हैं नहीं बिना सिंग के भी होते हैं सिंग के भी होते हैं दोनों प्रकार के होते हैं वो वो तो सिंह तो होते तो तो हैं उसके छोटे छोटे होते हैं और कुछ लोग काटते भी होंगे ये भी हो सकता है हाँ तो काट तो वो काटते होंगे बेड़ों के भी काटते होंगे इसलिए आपको ऐसा लगता होगा हाँ जी स्पर्श वायो हो अगला सूत्र है स्पर्श्च वायो हो वो वो ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर जैसे गोत के ये लिंग है दृष्टलिंग ऐसे ही वायु का ये आ, केवल स्पर्श गुण है गोत मतलब का मतलब जाति गाय जाति के ये सब चिन्ह हैं प्रत्यक्ष चिन्ह है वायु का केवल स्पर्श गुण है सूत्रार्थ ये है जी वायु न छष्टान स्पर्शी अदृष्ट लिंगो वायु ये अदृष्ट लिंग कहलाता है ये ये अनुमान से वायु को सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर याद रखना यहाँ पर जो आप प्रत्यक्ष कह रहे थे ना वो प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए मैं ये बोल रहा था कि उस दृष्टि से आप प्रत्यक्ष मानो आप मेरे को कोई आपत्ति नहीं लेकिन यहां जो समझाना चाह रहे हैं ये अदृष्ट लिंग बता रहे हैं इसको अब अप, अप्रत्यक्ष वायु का ये लिंग है अनुमान से ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर वायु को मतलब वायु का केवल स्पर्श गुण है जो कि अदृष्ट लिंग वाला है ऐसा हाँ जी उसके साथ में जोड़ रहे हैं तीनों सूत्रों को बोल एक वा, एक वाक्यता दिखा रहे हैं तीनों सूत्रों में एक वाक्यता ये कहना चाह रहे न च्रष्टान स्पर्श इति अदृष्ट लिंगो वायु न च्रष्टा नाम स्पर्श स्पर्श गुण दृष्ट पदार्थों का गुण नहीं है इसलिए अदृष्ट वायु का ही लिंग है यानी प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थों का स्पर्श गुण नहीं है जो प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थ हैं, उनका ये स्पर्श गुण नहीं है अप्रत्यक्ष होने वाले अप्रत्यक्ष वायु का लिंग है ऐसा कहना चाहते हाजी का स्पर्श वो अलग स्पर्श है ये अलग स्पर्श है, है न, ये जो नेत्र प्रत्यक्ष है ना ये जो नेत्र प्रत्यक्ष नासिका प्रत्यक्ष ये जो मुख्य रूप से यह प्रत्यक्ष से ये ले रहे नेत्र प्रत्यक्ष जैसे नेत्र प्रत्यक्ष वाले पदार्थ हैं, उनका यह स्पर्श गुण नहीं है केवल वायु का स्पर्श गुण है ये कहना चाहिए वो तो है माना ही ना उसमें जैसा स्पर्श इसका है वो स्पर्श उन पदार्थों का नहीं है इसलिए इसको अदृष्ट लिंग माना है ठीक है इसके बारे में व्याख्या कल कर लेंगे अपन इसमें समय चला जाएगा ज्यादा ये तीन सूत्रों की व्याख्या कल ही कर लेंगे ओंकार हो ओ...